भक्ति तथा जागतिक प्रेम जो जब कि कि माता हो गई तो उसने सोचा कि अब घर से छुट्टी लेकर जाकर जीवन यापन जीवन संध्या वही शांति से बिताई जाए उसने श्री कृष्ण के सामने अपनी यह इच्छा व्यक्त की परंतु श्री कृष्ण उसके मन की स्थिति को भली भांति जानते थे उन्होंने उसके प्रस्ताव को सम्मति न देते हुए कहा तुम्हें अपने नातिन से बहुत प्यार है तुम जहां भी जाओ नातिन की याद तुम्हें बेचैन किया करेगी तुम चाहो तो वृंदा बन जा कर रह सकती हो पर तुम्हारा मन सदा घर ही के ऊपर पड़ा रहेगा इसके बजाय अगर तुम अपनी नातिन को श्री राधिका जी की दृष्टि से देखते हुए प्रेम करने लगो तो वृंदावनवास का सारा पुण्य तुम्हें घर बैठे अपने आप प्राप्त होगा उसका चाहे जितना लाड़ दुलार करो जी भरकर खिलाओ पिलाओ पर मन में सदा यही भाव रखो कि तुम वृंदावन अधीश्वरी थ्री राधिका की पूजा सेवा कर रही हो सात किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ देख श्री रामकृष्ण ने उसे अपने प्रेम पात्र की ईश्वर का ही रूप मानते हुए भगवत भाव से उसकी सेवा करने का उपदेश दिया इस विषय को समझाते हुए कभी कभी श्री राम कृष्ण पंडित वैष्णवचरण के एक ऐसे ही दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहते वैष्णवचरण कहता था यदि अपने प्रेमास्पद को स्त्र देवता के रूप में देखा जाए तो मन बड़ी सरलता से भगवान की ओर चला जाता है भक्ति का परिणाम सात एक भक्त क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है श्री रामकृष्ण हाँ वह भी एक मार्ग है विचार मार्ग भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम अपने आप बड़ी सरलता से हो जाता है ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ता है इंद्रियों को उतने ही निरस लगने लगते हैं जैसे जिस दिन पुत्र मर जाता है उस दिन माता पिता भोग सुख की बात सोच तक नहीं सकते सात संध्या आंधिक आदि साधनाओं की आवश्यकता तभी तक है जब तक एक बार हज सुनते ही आंखों में प्रेमाशु की धारा बहने लगे भगवान का नाम लेकर सुनते ही नाम केवल सुनते ही जिसका हृदय व्याकुल होकर रोने लगे उसके लिए साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं सात किसी गीत में कवि ने अनुराग को बाघ की उपमा देते हुए कहा है अनुराग बाघ जिस प्रकार बाघ अन्य जानवरों को गपागप खा जाता है उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ भी काम क्रोध आदि रिपों को खा जाता है एक बार यदि ईश्वर के प्रति अनुराग जग जाए तो काम क्रोध आदि रिपु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं कृष्ण के प्रति अनुराग के बल पर गोपियों को यह उच्च अवस्था प्राप्त हुई थी 760 फिर अनुराग अंजन की भी बात कही है श्रीमती राधिका ने एक बार कहा सखियों मैं चारों दिशाएं कृष्ण में देख रहे हैं। इस पर सखियों ने कहा सखी तुमने आँखों में अनुराग अंजन चढ़ाया है इसीलिए ऐसा देख रही हो सात प्रश्न भगवान के लिए भक्त सब कुछ क्यों छोड़ देता है उत्तर एक बार दीपक को देखने पर पतंग फिर अंधेरे में नहीं जाता चीटी गुड़ में लिपट कर प्राण खो देती है पर उसे नहीं छोड़ती इसी तरह भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है परंतु दूसरा कुछ नहीं चाहता सात सौ भाषण श्री राम कृष्ण पतंगा अगर एक बार उजाला देख ले तो फिर क्या वह अंधेरे में रह सकता है डॉक्टर साहस भले ही जल जाए पर उजाला नहीं छोड़ेगा श्री राम कृष्ण पर भक्त ऐसे कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते भक्त जिस उजाले के पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है वह बहुत उज्जवल तो है पर स्निग्ध और शीतल है इस उजाले से शरीर जलता नहीं या तो हृदय को शांति और आनंद से भर देता है सात सौ तिरसठ जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता परंतु जिसकी ईश्वर पर भक्ति है और उन्हें जानने की तीव्र इच्छा है वह केवल भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है एक आदमी बड़ा भक्तिमान था एक बार वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकला पर वह पूरी धाम का रास्ता नहीं जानता इस वह पूरी की ओर न जाकर भटकते हुए दूर पश्चिम की ओर चला गया वह व्याकुल होकर लोगों से राह पूछने लगा लोगों ने उससे कहा यह रास्ता नहीं उस रास्ते से जाओ अंत में वह भक्त पूरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए देखो अगर इच्छा हो तो राह न जानने पर भी कोई न कोई बतला ही देता है पहले भूल हो सकती है पर अंत में सही रास्ता मिल ही जाता है सात अनुराग हो तो विवेक वैराग्य जीवों के प्रति दया साधु सेवा, सत्संग ईश्वर की महिमा का गुणगान वचन इत्यादि सद्गुणों का उदय होता है सात सौ पैंसठ ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं यदि किसी में अनुराग अनुरागजनिक सद्गुणों को प्रकाशित होते देखो तो निश्चय जानना कि उसे ईश्वर दर्शन होने में देर नहीं जिस प्रकार समुद्र के के भीतर छिपा हुआ चुंबक का पहाड़ अपने ऊपर से किसी के जहाज के गुजरते ही तुरंत उसे खींच उसके पटियों को, को अलग अलग कर पानी में डुबो देता है उसी प्रकार ईश्वर रूपी चुंबक का आकर्षण होने पर वह मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ से पूर्ण जीवन को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर ईश्वर के प्रेम सागर में डूबो देता है